सर समन्वय पातंजल योग प्रदीप दूसरे मनोरंजक उदाहरण द्वारा योग का स्वरूप सिनेमा के साधारण श्वेत रंग की चादर परजा के समान सत्व चित्त जिसमें सत्व ही सत्व है रज क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र है का स्वरूप समझना चाहिए यह विद्युत के सदृश आत्मा चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है भेद केवल इतना है कि विद्युत जड़ होने के कारण स्वयं सिनेमा के पर्दे का देखने वाला नहीं है उसको दूसरे चेतन पुरुष देखते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से अपने ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ चित्त में हो रहा है उसका दृष्टा है यही चित्र रूपी पर्दा कुछ रज और तम की अधिकता का मैल लिए हुए एक दूसरे अहंकार रूप पर्जे के स्वरूप में प्रकट हो रहा है यह अहंकार रूपी पर्दा रज और तम की अधिकता का मय लिए हुए तन्मात्राओं से लेकर सूक्ष्म भूतों रूपी पर्दे के स्वरूप में प्रकट हो रहा है सूक्ष्म भूतों रूपी पर्दा कुछ रज और तम की अधिकता को लिए हुए पांच पाँच भूतों रूपी पर्दे के स्वरूप में प्रकट हो रहा है इस पर्दे पर विषय वासनाओं से युक्त अनंतवृत्तियाँ सिनेमा के चित्र के सदिश घूम रही है चित्ररूपी परजे में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश पड़ रहा है इसलिए अपने ज्ञान के प्रकाश में जो जो रूप या प्रजा धारण करता है उसका स्वयं भी आत्मा को ज्ञान रहता है और अपने ज्ञान स्वरूप में सर्वथा अवस्थित रहते हुए भी चित्ररूपी प्रजे का दृष्टा होने के कारण जैसा आकार या प्रजा धारण करता है वैसा ही वह प्रतीत होता है अष्टांग योग बहिरंग साधन यम डयम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की सहायता से अंतरंग साधन धारणा ध्यान और समाधि द्वारा चित्त के वृत्तिरूपी चित्रों का वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार होता है वितर्कानुगत समाधि द्वारा चित्रों का स्थूल स्वरूप तथा पाँच स्थूलभूतों वाली चित्त की अवस्था का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है विचारानुगत समाधि द्वारा वृत्तरूप चित्रों के सूक्ष्म स्वरूप तथा चित्ररूपी पर्दे के सूक्ष्म भूतों से तन्मात्रा तक की अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है इससे ऊपर आनंदानुगत समाधि द्वारा चित्त के अहंकार रूप अवस्था का साक्षात्कार होता है अस्मितानुगत समाधि द्वारा अस्मिता आत्मा से प्रकाशित चित्र के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है विवेक्याति द्वारा आत्मा रूपी विद्युत और चित्र रूपी परजे में भेद ज्ञान प्राप्त होता है पर वैराग्य द्वारा इससे भी परे होकर आत्मा रूपी विद्युत की अपने वास्तविक परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है योग के आदि आचार्य